श्री मद्भगवहापुराण चतुस्क अथ त्रिशोध्याय प्रचेताओं को श्री विश्व भगवान का वरदान विदुर्वाच ये याहता ब्रह्मणसुता प्राचीन बर्ष ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिपू प्रस्य का विदुर जी ने पूछा ब्रह्मण आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्रीहरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की किल्यनाथ प्रिय पार्थवर्ति आसादेव गिर दीक्षया प्रापो परम नो नचेत बाढ़ मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी इससे पहले इस इस्लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें मैं त्रिवाच प्रचेत पिथुरादेशिण जप यज्ञ न तपसा पुरंजन श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया दस वर्ष सहस्रांत पुरुषस्तु सनातन आविर्भूत कृथम शांुचा तपस्या करते करते दस हजार वर्ष भी जाने पर पुराण पुरुष नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए सुपर्णस्कूढ़ो मेरुगुद गुरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेर के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित सुशोभित थी अपने दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे काशिष्णुना कनक वर्ण विभूषण भ्राजत्कपोल बदनो बिलसत्री अस्तायुधरनुर मुनिभि सुरेन्द्र आसे तो गीत की चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभामान था प्रभु की आठ भुजाओं में आठ आयुध थे देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गुरुजी किन्नरों की भांति शाम में पंखों की ध्वनि से कीर्तगान कर रहे थे पीना जताष्टभुज मंडल मध्यलक्ष स्पर्धत्र परिवृत बरहिस्मतः पुरुष आह सुतान प्रपन्नान परजननाध रुतया उनकी आठ लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार प्रधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा श्री भगवान बाद्रम वो जो मे निपनदनाह सौ ना पृथक धर्मा तुष्टोहम सौहृदे नी भगवान ने कहा राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ मुझसे वर मांगो योनुस्मरती संध्यायाम जमा अनुदिन नर तस्तृ स्वात्मसा तथा भूतेद जो पुरुष साय काल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा ये तुम्ह रुद्रगीते न सात समाता ्य हम काम वाध से च शोभना जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्र चित्त से रुद्रगीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा यदूँ पितुराशम अग्रहिष्ट मुदान अथो वाशती कि लोकान तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार की है इससे तुम्हारी कमनीय कृति समस्त लोकों में फैल जाएगी भविता विस्तः पुत्रो नो ब्रह्मणो गुण तामात्मवीर्ण त्रिलोकिम पुरीशती तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जिसे कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा कंडोह प्रमलोचया लब्धा कन्या कमलोचना ताम चाप विद्धाम जागृहरपूर्वा नृपनंदना राजकुमारों कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र जी की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल ने कन्या उत्पन्न हुई थी उसे छोड़कर वह लोक को चली गई तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोषा जा मुखे राजा सोमा जा जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी प्रजाविसर्ग विसर्ग आदिष्टा पिता मा मन मारी तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो अपृथक धर्मशीलाम सर्वेशा व सुमध्यमा अपृथक धर्मशीलेयम भूयात पत्न अर्पिताशया तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली व कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा दिव्य दिव्यवर्ष सहस्रारण सहस्रतौज भोमान भोक्षत भोगान वही दिव्याचान अनुग्रहान भ तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे अथ मयपाय भक्त्या पक्वा गुणाशया उपयाथ मधाम निर्विद्या निर्यात अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा तो परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे गृह स्वा विसताम चा पेपुंसा कुशल कर्मणाम मध्वारता जाते हा न बंधा ज जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्ध से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा कथावार्ताओं में ही बीतता है वे गृहशाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते नव्यवद हृदय यज्ञ ब्रह्म ही तो ब्रह्मवाद भी न मुह्यंती न सोचंती न शिष्यंति यथोगता वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर अब ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भाजता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है ना शोक और ना हर्ष ही मैत्रीवाचन एवं ब्र्माणम पुरुषार्थ भाजनम जनार्दनम प्राजल प्रचे तथ तदर्शन ध्वस्तो रजो मला गिरागृन गृहितम श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमो गुणमल नष्ट हो चुका था जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहित श्रीहरि ने इस प्रकार कहा तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे प्रत्येत हो नमो नमः क्लेस विनाश नाज निरूपिदार गुणावजाज मनोवचो वे गुरो जवाज गता नमः नव प्रचेताओं ने कहा प्रभो आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं हम आपको नमस्कार करते हैं वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है हम आपकी बार बार नमस्कार करते हैं शुद्धाय शांताय नम स्वनिष्ठाया मनस्य पार्थम पाथम नमो जगस्थान लयोदय शु गृत आपने आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं हम आपको नमस्कार करते हैं नमः विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेधते वासुदेवाय कृष्णाय प्रभुवे सर्वसात्वताम् आप विशुद्ध स्वरूप हैं आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण हैं आपको नमस्कार है नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादा यमस्ते कमले क्षण आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा तो आपके चरण कमल के समान कोमल है कमल नयन आपको नमस्कार है नमः कमल किंजल कपि पिशंगा मलवा स सर्वूत निवासा नमो युग्मी साक्षले आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं हम आपको नमस्कार करते हैं रूपम भगवत क्लि ते संचय आविष्कृत न क्लिष्टान किमदनुकंपित भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है हम अविद्या अविद्यास्मिता राग द्वेशादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी ये विभुर्भिभाव्यम दीने सुवत् स्में काले स्वबुद्या भद्रर अमंगलहारी प्रभो दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें ये नोपशांतर्भूतानाम नाम, नाम अंतरहितोन्तर हृदय कस्मान नो वेदन इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे असाव पर वर ओष्माकम स्थित हो प्रसन्नो भगवान एसाम अपवर्ग गुरुगति जगदीश्वर आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं आप हम पर प्रसन्न हैं इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। परात हैीय ते तथापिनाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं प्रभो आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं पार पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो न्य सेवते मूलमा साध्य साक्षात किम किम मणिमही यदि भ्रमर को अनायासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करने करेगा जब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे यावत माया पृष्ठा भ्रमा ये कर्म भी तावत भवत् प्रसंगान संग भवे भवे हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे तू न मे न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्यामर्थ्यानाम कि हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के सर्ग के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है यत्र कथा मृष्ट तृष्णा या प्रशमो यत निर्वैरम यत्र भूते सुनोद्वेगो यशन भगवद्भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता यत्र यारायण साक्षा भगवान्यासिना गति संूयते सत्क मुक्तसुनः पुनः पुनः अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है तेज विचरता पद्यां तीर्थ पावेक्षाया तम न रोचेत तावका समागम आपके वे विभक्त तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचि करना होगा वयं वो साक्षा भगवस् प्रियो क्षण संग मोष के सवश्य मृत्यो मृतम त्वाद्य गतिम ग भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है आप जन्मरण दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है यधीतम गुराव प्रसादिता विप्रा वृद्धा से सदावृत्तिया आया नता सु हृदो भ्रातरच सर्वाणी भूताजैव यंडा तप्त तप एक तीस निरंधस कालमद्रम्सो सर्व तदेतत्ष से भुमो विणीमहे प्रभो हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहित गण बंधुवर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो यही वर मांगते हैं मनो स्वयं भुर भगवान भवच्च ये ने तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वाह अदेष्टाजपिन्म तुम्यथो ताम तु आत्म सामम सामिन आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्थिति करते रहते हैं अतः हम भी अपने बुद्धि के अनुसार आपका यशो गान करते हैं नम साम शुद्धा पुरषा पराय चुदेवाय सत्वाय तोभ्यम भगवते नमः आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं आप सत्मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं इति प्रचेतो प्रचेतोभिष्टु तो हरि प्रीतस्तेह सरण्यवासल अने क्षतामृत चक्ष यी मैत्री जी कहते हैं विदुर जी प्रचेताओं के इस प्रकार स्थिति करने पर शरणागत व चलती भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु अप्रतिहत प्रभाव श्रीहरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे तथा वे अपने परम धाम को चले गए तथा छन्नाम गाम गाम इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए तथोग्नि राज्य तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं भस्म सात क्रमास्थान द्रुमा पितामह आगत स्वयं पुत्रा बरिस्म तो नई जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया त्रवशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितर तथा उज्जहुस्ते प्रचेतभ्य तो स्वयं भुवा फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी ते च ब्रह्मणम आदेशान मारिषा मुफिये मिरे यश्याम मधवज्ञाद अजन्यजनयो निज प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिषा नाम की कन्या से विवाह कर लिया इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया चाक्षुस हेतवंतरे प्राप्त सर्गे काल विद्रुते योदिता इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की यो जायम तेजस रुचा तेजस्तेजस्वीना शयोपाधत्त दाक्षाच दाख्चा, कर्मणाम दक्षम इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे इसी से इनका नाम दक्ष हुआ तम प्रजा सर्गरक्षायानादीरभिच युज युज स वै सर्व प्रजापति इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर शिष्ट की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सेता चतुस्कोध्याज